भागवत महापुराण द्वादश स्कंध अथ द्वादशोध्याय भागवत की संक्षिप्त विषय सूची श्रोतवाच नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदते थे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत धर्मा वक्षे सनातना सूर्य जी कहते हैं भगवत भक्ति रूप महान धर्म को नमस्कार है विश्व विदाता भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है अब मैं ब्राह्मणों को नमस्कार करके श्रीमद् भागवतोक्त सनातन धर्मों का संक्षिप्त विवरण सुनाता हूँ ए तद कथित विप्रा विष्णुचरित अद्भुतम भगवि पृष्ठो नारायणाम सोनका ऋषियों आप लोगों ने मुझसे जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने भगवान विष्णु का यह अद्भुत चरित्र सुनाया यह सभी मनुष्यों के श्रवण करने योग्य है अत्र संकीर्ति साक्षात सर्वपाप हरो हरिम नारायण शिशि केशो भगवान सा स्वताम इस इस भागवत महापुराण में सर्व पापापहारी स्वयं भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है वे ही सबके हृदय में विराजमान सबके इंद्रियों के स्वामी और प्रेमी भक्तों के जीवन धन है अत्र ब्रह्म परम गुह्यम जगत प्रभुअप्रिय ज्ञानम चदुपाख्या प्रोक विज्ञान संयुतम इस श्रीमदभागवत महापुराण में परम रहस्यमय अत्यंत गोपनीय ब्रह्म तत्व का वर्णन हुआ है उस ब्रह्म में ही इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है इस पुराण में उसी परमात्म तत्व का अनुभवात्मक ज्ञान और उसकी प्राप्ति के साधनों का स्पष्ट निर्देश है भक्तियोगख्या तो वैराग्यम चाश्रय परीक्षित मुखाख्यानम नारदाख्यान भे बचान जी इस महापुराण के प्रथम स्कंध में भक्ति योग का भली भांति निरूपण हुआ है और साथ ही भक्ति योग से उत्पन्न एवं उसको स्थिर रखने वाले वैराग्य का भी वर्णन किया गया है परीक्षित की कथा और व्यासनंदन संवाद के प्रसंग से नारद चरित्र भी कहा गया है प्रायोपवेशो राज विप्रसापात परीक्षित शुक्र ब्रह्मषभस् संवाद से परीक्षित राजर्षि परीक्षित ब्राह्मण का शाप हो जाने पर किस प्रकार गंगा तट पर अणसन व्रत लेकर बैठ गए और ऋषि प्रवर्षि सुखदेव जी के साथ किस प्रकार उनका संवाद प्रारंभ हुआ यह कथा भी प्रथम स्कंध में ही है योगधारणात्क्रांति संवादो नारदाजयो अवताराघीत सर्ग प्राधानिको ग्रत योगारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि ब्रह्मा और नारद का संवाद अवतारों की संक्षिप्त चर्चा तथा महत्त्व आदि के क्रम से प्राकृतिक सृष्टि की उत्पत्ति आदि विषयों का वर्णन द्वितीय स्कंध में हुआ है विद्रोद्धव संवाद छत्री क्षत्रि मैत्रीय पुराण संहिता प्रश्नों महापुरुषं महापुरुष संस्थिति तीसरे स्कंध में पहले पहल विदुर जी और उद्धव जी के तदनंतर विदुर तथा मैत्री जी के समागम और संवाद का प्रसंग है इसके पश्चात पुराण संहिता के विषय में प्रश्न है और फिर प्रलय काल में परमात्मा किस प्रकार स्थित रहते हैं इसका निरूपण है ततः ततो काय कृति कांडूति पुरुषो यत गुणों के छोप से प्राकृतिक सृष्टि और महत्त्व आदि सात प्रकृति विकृतियों के द्वारा कार्य सृष्टि का वर्णन है इसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसमें विराट पुरुष की स्थिति का स्वरूप समझाया गया है काल से स्थूल सूक्ष्म गति भूण भो धैर्र वधो यथा उभत्तिगुवाक्सर्गो रुद्रसर्ग तथ अर्थ नारी नर सैथ यत स्वायंभु मनो शतूपाचया स्त्रीण आद्या प्रकृतिमा संतानो धर्मपत्नी कर्दम से प्रजापते अवतारो भगवत कपिललश् महात्म देवहूत्यास्त संवाद कपिले नीमता तद तदनंतर स्थूल और सूक्ष्म काल का स्वरूप लोक पद्म की उत्पत्ति प्रणय समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते समय वारा भगवान के द्वारा हृणाक्ष का वध देवता पशु पक्षी और मनुष्यों की सृष्टि एवं रुद्रों की उत्पत्ति का प्रसंग है इसके पश्चात उध अर्धनारी नर के स्वरूप का विवेचन है जिससे स्वयंभु मनु और स्त्रियों की अत्यंत उत्तम आद्या प्रकृति शत्रुपा का जन्म हुआ था कर्दम प्रजापति का चरित्र उनसे मुनि मुनिपत्नियों का जन्म महात्मा भगवान कपिल का अवतार और फिर कपिल देव तथा उनकी माता देवहूति के संवाद का प्रसंग आता है नव ब्रह्मा समुत्पत्ति दक्ष यज्ञ अविनाशन ध्रुव से चरित पश्चात्थु प्राचीन बर्षा नारद से संवाद तत प्रत दिजा नाभेस्तो नुचरित भरत चीपवर्ष समुद्राण गिन्योपवर्णन ज्योतिश्चक्री संस्थान पाता पाताल पाताला नरकस्थित चौथे स्कंध में मरीची आदि नौ प्रजापतियों की उत्पत्ति दक्ष यज्ञ का विध्वंस राजर्षि ध्रुव एवं पृथ्वी का चरित्र तथा प्राचीन बर् और नारद जी के संवाद का वर्णन है पांचवे स्कंध में प्रिय का उपाख्यान नाभि ऋषभ और भरत के चरित्र द्वीप वर्ष समुद्र पर्वत पर्वत और नदियों का वर्णन ज्योतिष चक्र के विस्तार एवं पाताल तथा नरकों की स्थिति का निरूपण हुआ है दक्षजन्म प्रचेतभ्यपुत्रीण सतति ये नगखाद तास्त जन्मनिधनम पुत्रो चुतेर्जा दैते स्वर से चरित प्रहलाद से महात्म शोनका दृशो छठे स्कंध में ये विषय आए हैं प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति दक्ष पुत्रियों की संतान देवता असुर मनुष्य पशु पर्वत और पक्षियों का जन्म कर्म वृत्तासुर की उत्पत्ति और उसकी परम गति अब सातवें स्कंध के विषय में बताए जाते हैं इस स्कंध में मुख्यतः दैत्य राज हिरण्य और हिरण्याक्ष के जन्म कर्म एवं दैत्य शिरोमणि महात्मा प्रहलाद के उत्कृष्ट चरित्र का निरूपण है मनवंतरा अनुकथनम गज इंद्र मनंतरावता शिरादेय कौमं धानवतरम मास्म वानम च जगत्पते शिरोदमतनम तदमृताे दिवक सां देवासर महायुद्धम राजवंशाकर्तनम इक्वाकुजन्म तदंशुम न्य महात्मन विलोप्यानमंत्रोक्तोपाख्यान चूर्यंशाकथन शसाद्यादय सौनक्यम चाथ श्या से धीमता खट्वांग से मधा सौभरे सगर से राम से कौशलद्रे परित्यागो कुलहमेरंगगोजनका च संभव आठवें स्कंध में मनवंतरों की कथा गजेंद्र मोक्ष विभिन्न मनमंत्रों में होने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु के अवतार कुर मत्स्य वन धन्वंतरी है ग्रीव आदि अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों का समुद्र मंथन और देवासुर संग्राम आदि विषयों का वर्णन है नौवें स्कंध में मुख्यतः राजवंशों का वर्णन है इक्श्वाकु के जन्म कर्म वंश विस्तार महात्मा सुद्युम्न इला एवं तारा के उपाख्यान इन सब का वर्णन किया गया है सूर्यवंश का वृत्तांत शसाद और नृग आदि राजाओं का वर्णन सुकन्या का चरित्र सरियाती ख मानधाता सौभरी सगर वृद्धिमान कुकुस और कोसलेंद्र भगवान राम के सर्वपापहारी चरित्र का वर्णन भी इसी स्कंध में है तदनंतर निमि का देह त्याग और जनकों की उत्पत्ति का वर्णन है राम से भार्गवेन्द्र से छत्रकु ऐल सोम वंश से यते ते नहुस चौश्यंतर्भरतोथ सुत तयात ज्येष्ठपुत्र से युर्वशोनुक मृगुवंशीरोमणि परशुरामजी का क्षत्रिशंहार चंद्रवंशी नरपति नरपतिपुरुर्वा यति नहुस दुष्यंत नंदन भरत शांतनु और उनके पुत्र भीष्म आदि की संक्षिप्त कथाएं भी नवम स्कंध में ही है सबके अंत में यति के बड़े लड़के यदु का वंश विस्तार कहा गया है यती भगवान कृष्णाक्षो जगदीश्वर वसुदेव गृहे जन्म तथो वृद्धिश्चोकुलेन तस् कर्मा पाराणीन कींड सुरदिषह पूतना सुपह पानम छो चाटनम शोह सौन का इसी यदवंश में जगतपति भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया था उन्होंने अनेक असुरों का संहार किया उनकी लीलाएं इतनी है कि कोई पार नहीं पा सकता फिर भी दशम स्कंध में उनका कुछ कीर्तन किया गया है वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से उनका जन्म हुआ गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर बढ़े पूतना के प्राणों को दूध के साथ पी लिया बचपन में ही छकड़े को लड़ दिया तृणावर से निष्पेश तथा भगवतो धेनुक सह भ्र तो प्रल वैस्त संचय तृणावरतकासुर एवं वत्सासुर को पीस डाला सपरिवार धेनुकासुर और प्रलंबासुर को मार डाला गोपाल चरित्राण दावाग्ने परिसर्पथ दमनम कालीहेर महाहे हे नंद घिरे गोपों की रक्षा की कालिए नाग का दमन किया अजगर से नंद बाबा को छुड़ाया व्रतचर्या तो कन्याना जत्र तुष्टोच्युत व्रत प्रसादो यज्ञपत्नीभ्यो विप्राणाम चाणुतापनम इसके बाद गोपियों ने भगवान को पति रूप से प्राप्त करने के लिए व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें अभिमत वर दिया भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की उनके पतियों ब्राह्मणों को बड़ा पश्चाताप हुआ गोवर्धन उद्धारणम चक्रस्थ यज्ञाभिषेकम कृष्णस्य सृभि क्रीडा च रात्रि गोवर्धन धारण की लीला करने पर इंद्र और कामधेनु ने आकर भगवान का यज्ञाभिषेक किया शरद ऋतु की रात्रियों में प्रज के साथ रासकीला की शंखचूड़ दुर्बुद्धे वधोरिष्ट से अक्रूरागमनम पश्चात प्रस्थानम राम कृष्ण दुष्ट शखचूड़ अरिष्ट और केसी के वध की लीला हुई तदनंतर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए और उनके साथ भगवान श्रीकृष्ण तथा बलराम जी ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया व्रजस्त्रीनाम विलापस् मथुरालोकनम ततः गज मुष्टिकिक चाड़ूर कंसादीनाम च उस प्रसंग पर व्रत सुंदरियों ने जो विलाप किया था उसका वर्णन है राम और श्याम ने मथुरा में जाकर वहाँ की सजावट देखी और कुलिया पीण हाथी मुष्टिकाड़ूर एवं कंस आदि का संहार किया व्रतस्य अनयनम शूरोन सांदी पुनेगुरो मथुरायाम निवसता यथचक्रस्त्र कृत बुद्ध वरा महाभ्याम युते हरिना हरिणा सादिपनी गुरु के यहाँ विद्याध्ययन करके उनके मृत पुत्रों को लौटा लाए सोनका ऋषियों जिस समय भगवान श्रीकृष्ण मथुरा में निवास कर रहे थे उस समय उन्होंने उद्धव और बलराम जी के साथ यदवंशियों का सब प्रकार से प्रिय और हित किया जरासंध समालीत सैन्य बहुचोबध घातनम यमनेन्द्रस्थ कुशस्थल्यानिभषण जरासंध कई बार बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर आया और भगवान ने उनका उद्धार करके पृथ्वी का भार हल्का किया काल यमुन को मचकुंड से भस्म करा दिया द्वारकापुरी बसाकर कर रातों रात सबको वहां पहुंचा दिया आदानं पारिजातस्य सुधर्मा जासुरालयात रुक्ण्याुद्धे प्रमथ्य दिश तो हरे स्वर्ग कल्प वृक्ष एवं सुधर्मा सभा ले जा भगवान ने दल के दलशत्ुओं को युद्ध में पराजित करके रुक्मणी का हरण किया हरस्य से जिम्भ्रण युद्धे बाढ़ से भुजकृत प्राग्योतिषपतिम भन्याना हरण चयत बाणासुर के साथ युद्ध के प्रसंग में महादेव जी पर ऐसा बाण छोड़ा कि वे जम्भाई लेने लगे और इधर वाणासुर की भिजाएँ काट डाली प्राग ज्योतिषपुर के स्वामी भौमासुर को मारकर सोलह हजार कन्याएँ ग्रहण की चैद्य पौंडक साल वाना, सालवानाम दंत भक्त से दुर्मते पीठो मुरा पंच जनादेह महात्म्यम चधस्तेषा वाराणसाच दाह भारावतरण भूमि निमित्तीकृत्य पांडवान्ष्पाल पौनरक्षाव दुष्ट दंत वक्त सम्रास दिविध पीठमूर पंचजन आदि दैत्यों के बल पर उसका वर्णन करके यह बात बतलाई गई कि भगवान ने उन्हें कैसे कैसे मारा भगवान के चक्र ने काशी को जला दिया और फिर उन्होंने भारतीय युद्ध में पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का बहुत बड़ा भार उतार दिया विप्रतापदेशहार स्वकुल्धव से संवादो वासदेव च चाद्भुत सौनका दृश्यों ग्यारहवें स्कंध में इस बात का वर्णन हुआ है कि भगवान ने ब्राह्मणों के साप के बहाने किस प्रकार यदवंश का संहार किया इस स्कंध में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद बड़ा ही अद्भुत है आत्म विद्या शखिला प्रोक्ता धर्म अभिनिर्णय ततो मृत परित्याग आत्मयोगानुभावत उसमें संपूर्ण आत्मज्ञान और धर्म निर्णय का निर्णय का निरूपण हुआ है और अंत में यह बात बताई गई है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने आत्मयोग के प्रभाव से किस प्रकार मृत लोग का परित्याग किया युग लक्षण वृत्ति कल उम उपलब्पल चतुर्विधा प्रलय उत्पत्ति स्त्रिविधा तथा बारहवें स्कंध में विभिन्न युगों के लक्षण और उनमें रहने वाले लोगों के व्यवहार का वर्णन किया गया है तथा यह भी बतलाया गया है कि कलयुग में मनुष्यों की गति विपरीत होती है चार प्रकार के प्रलय और तीन प्रकार की उत्पत्ति का वर्णन भी इसी स्कंध में है देहत त्याग राजर से राजर्षे विष्णुरात शाखा प्रणयनमृषे मार्कंडेय सत्कथा महापुरुष विन्यास सूर्य जगदात्मनः इसके बाद परम ज्ञानी राजर्षि परीक्षित के शरीर त्याग की बात कही गई है तदंतर वेदों के शाखा विभाजन का प्रसंग आया है मार्कंडेय जी की सुंदर कथा भगवान के अंगोपांगों का स्वरूप कथन और सबके अंत में विश्वात्मा भगवान सूर्य के गणों का वर्णन है इति चौकम दिवश्रेष्ठ येष्ठोह इशमी लीला अवतार कर्माि की है सर्वसोन का दृश्यों आप लोगों ने इस सत्संग के अवसर पर मुझसे जो कुछ पूछा था उसका वर्णन मैंने कर दिया इसमें संदेह नहीं कि इस अवसर पर मैंने हर तरह से भगवान की लीला और उनके अवतार चरित्रों का ही कीर्तन किया है पति स्खलत अर्थ क्षुवा सोब्रुवन हरिये नमितुच्च मुच्यते सर्वपातकार जो मनुष्य गिरते पड़ते फिसलते दुख भोगते अथवा चीखते समय विवस्था से भी उच्च स्वर से बोल उठता है हरिये नमः वह सब पापों से मुक्त हो जाता है संकर्तमान भगवान सुतानुभाव व्यसनमसा प्रवेश चित्तम विधुनोतेशम यथातम और यदि देश काल एवं वस्तु से अपरिच्छिन्न भगवान श्री कृष्ण के नाम लीला गुण आदि का संकीर्तन किया जाए अथवा उनके प्रभाव महिमा आदि का श्रवण किया जाए तो वे स्वयं ही हृदय में आविराजते हैं और श्रवण तथा कीर्तन करने वाले पुरुष के सारे दुख मिटा देते हैं ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अंधकार को और आधी बादनों को तितर बितर कर देती है मृषा ग्रेस्ताश सतीर सत्क्य यदवानथोक्ष तदेव सत्यम तदुभैव मंगलम तदेव पुण्यम भगवत गुणोदयम जिस वाणी के द्वारा घट घटवासी अविनाशी भगवान के नाम लीला गुण आदि का उच्चारण नहीं होता वह वाणी भावपूर्ण होने पर भी निरर्थक है सारहीन है सुंदर होने पर भी असुंदर है और उत्तमोत्तम विषयों का प्रतिपादन करने वाली होने पर भी असत कथा है जो वाणी और वचन भगवान के गुणों से परिपूर्ण रहते हैं वे ही परम पावन है वे ही मंगलमय हैं और वे ही परम सत्य हैं तदेव रम नम रुचिरम नवम नमम तदेव सस्वन मनसो महोत्सव तदेव शोका यदुत्तम श्लोक सो न जिस वचन के द्वारा भगवान के परम पवित्र यश का गान होता है वही परम रमणीय रुचकर एवं प्रतिक्षण नया नया जान पड़ता है उससे अनंतकाल तक मन को परमानंद की अनुभूति होती रहती है मनुष्यों का सारा शोक चाहे वह समुद्र के समान लंबा और गहरा क्यों न हो उस वचन के प्रभाव से सदा के लिए सूख जाता है न तदचित पदम हरे यशो जगत पवित्रम प्रगणित तद्भांग तध्वांगतीर्थम नतः हंस से चाहे वह रस भाव अलंकार आदि से युक्त ही क्यों न हो जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता वह तो कौवों के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अत्यंत अपवित्र है मानसरोवर निवासी हंस अथवा ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत भगवच्चरणारविन्दाश्रित परमहंस भक्त उसका कभी सेवन नहीं करते निर्मल हृदय वाले तो वही निवास करते हैं जहाँ भगवान रहते हैं सवाग विसर्गो जनताघ संलव यतिश्लोकम अवधवत्यपी नामन तशोकिता युण्वंति गाय ग्रंथ साधव इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो व्याकरण आदि की दृष्टि से दूषित शब्दों से युक्त भी है परंतु जिसके प्रत्येक श्लोक में भगवान के स्वयश सूचक नाम जड़े हुए हैं वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है क्योंकि सतपुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण गान और कीर्तन किया करते हैं न स्कर्म्यत्युतम भाव वर्जितम नशोभते ज्ञान निरंजनम कुतः पुनः सरस्वत भद्रमेश्वरे नह्यर्पितम कर्मा यद्यप्यनुतम वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती फिर जो कर्म भगवान को अर्पण नहीं किया गया है वह चाहे कितना ही ऊंचा क्यों न हो सर्वदा अमंगल रूप दुख देने वाला ही है वह तो शोभन वर्णीय हो ही कैसे सकता है यश श्रियामेव परिश्रम पर वर्णाश्रमाचार तपसुता दिशोम अविस्मृति थ्रीधरपाद पद्म गुणानुवाद श्रवणादिर् श्रम के अनुकूल आचरण तपस्या और अध्ययन आदि के लिए जो बहुत बड़ा परिश्रम किया जाता है उसका फल है केवल यश अथवा लक्ष्मी की प्राप्ति परंतु भगवान के गुण लीला नाम आदि का श्रवण कीर्तन आदि तो उनके श्री चरण कमलों की अविचल स्मृति प्रदान करता है अविस्मृति कृष्ण पदारविंद छेड़ोद्यम भद्राली समम तनो तुच सत्व से शुद्धि परमात्म भक्तिम ज्ञानम च विज्ञान विरागयुक्त भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अविचल स्मृति सारे पाप ताप और अमंगलों को नष्ट कर देती है और परम शांति का विस्तार करती है उसी के द्वारा अंतकरण शुद्ध हो जाता है भगवान की भक्ति प्राप्त होती है एवं परम वैराग्य से युक्त भगवान के स्वरूप का ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है यूयम द्विजाग्र बतम भूरिभागा यस्वदात्मन अखिलात्म भूत नारायण देवेवीशम अजस्त्र भावा भजता विवेश सोनका ऋषियों आप लोग बड़े भाग्यवान हैं धन्य हैं धन्य हैं क्योंकि आप लोग बड़े प्रेम से निरंतर अपने हृदय में सर्वान्तर्यामी सर्वात्मा सर्वशक्तिमान देव सबके आराध्य देव एवं स्वयं दूसरे आराध्य देव से रहित नारायण भगवान को स्थापित करके भजन करते रहते हैं अहम च संस्मारित आत्म तत्व श्रुतम पुरा मे परमृषि वक्तराजो पवे परीक्षित सदस्य महताम चमता जिस समय राजीक्षित अनशन करके बड़े बड़े ऋषियों की भरी सभा में सबके सामने श्री सुखदेव जी महाराज से श्रीमद्भागवत की कथा सुन रहे थे उस समय वहाँ बैठकर मैंने भी उन्हें परमहर्षि के मुख से आत्मतत्व का श्रवण किया था आप लोगों ने उसका स्मरण कराकर मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया मैं इसके लिए आप लोगों का बड़ा ऋणी हूं महात्म वे सर्वाशन सोनका ऋषियों भगवान वासुदेव की एक एक लीला सर्वदा श्रवण कीर्तन करने योग्य है मैंने इस प्रसंग में उन्हीं की महिमा का वर्णन किया है जो सारे अशुभ संस्कारों को धू बहाती है या एवं श्राव्य निम्क्षण्य श्रद्धावान यो नो शून्यवात पुनात्यात्मान सह जो मनुष्य एकाग्र चित्त से एक पहर अथवा एक क्षण ही प्रतिदिन इसका कीर्तन करता है और जो श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करता है वह अवश्य ही शरीर सहित अपने अंतकरण को पवित्र बना लेता है द्वादश्याम एकादश्याम वावन्नायुष्मा भवेत पठतन प्रय प्रयत स्न तथो भवत्यपा की जो पुरुष द्वादशी अथवा एकादशी के दिन इसका श्रवण करता है वह दीर्घायु हो जाता है और जो संयम पूर्वक निराहार रह कर पाठ करता है उसके पहले के पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है पुष्करे मथुरायाँ चारवत्याम जतात्मान उपोष संहिता भेदा पढ़ि मुच्यते भयात् जो मनुष्य इंद्रियों और अंतकरण को अपने वश में करके उपवास पूर्वक पुष्कर मथुरा अथवा द्वारिका में पुराण संहिता का पाठ करता है वह सारे भयों से मुक्त हो जाता है देवता सिद्धा पितरो मनु मनवो नृपा यछति कामानृतो यना जो मनुष्य इसका श्रवण या उच्चारण करता है उसके कीर्तन से देवता मुनि सिद्ध पितर मनु और नरपति संतुष्ट होते हैं और उसकी अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं ऋतो जजुंसामी धित्या अनुविन्दते मधुकुल्या घृतकुल्या पय कुल्या तत्फलम ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद के पाठ से ब्राह्मण को मधुकुल्या घृतकुल्या और पय कुल्या मधु घी एवं दूध की नदियाँ अर्थात सब प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है वही फल श्रीमद्भागवत के पाठ से भी मिलता है पुराणसहिता में आदित्य प्रयतः प्रोक्त भगवता यू तत्प परम व्रजेन् जो द्विज संयम पूर्वक इस पुराण संहिता का अध्ययन करता है उसे उसी परम पद की प्राप्ति होती है जिसका वर्णन स्वयं भगवान ने किया है विप्रोधि विप्रोधित्नुया प्रज्ञा राजोदति मेखला वैश्यो निधिपति चुद्र शुद्धेत पातका इसके अध्ययन से ब्राह्मण को ऋतम भरा प्रज्ञा तत्व ज्ञान की प्राप्त कराने वाली बुद्धि की प्राप्ति होती है और क्षत्रि को समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य प्राप्त होता है वैश्य कुबेर का पद प्राप्त करता है और शुद्र सारे पापों से छुटकारा पा जाता है कलिमल संघनोखिलेश भीक्षण यह तो पुनर्भगवान शेषमूर्ति परिपट परिपठितो अनुपदम कथा प्रसंग येह भगवान ही सबके स्वामी हैं और समूह के समूह समुक कलिमलों को ध्वंस करने वाले हैं जो तो उनका वर्णन करने के लिए बहुत से पुराण हैं परंतु उनमें सर्वत्र और निरंतर भगवान का वर्णन नहीं मिलता श्रीमद् भागवत महापुराण में तो प्रत्येक कथा प्रसंग में पद पद पर सर्वस्वरूप भगवान का ही वर्णन हुआ है तमहमजम्त आत्मतत्व जगदय स्थिति संयम आत्मशक्ति दुपतिधीरज श्रंकर संक्रा दुर्वशी तप्त अवंत्युतम तथस्मी नी वे जन्म मृत्यु आदि विकारों से रहित देश काल आदि कृत परिच्छेदों से मुक्त एवं स्वयं आत्म तत्व ही हैं जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाली शक्तियाँ भी उनकी स्वरूप ही हैं भिन्न नहीं ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि लोकपाल भी उनकी स्तुति करना लेस मात्र भी नहीं जानते उन्हें एक रस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ उपचित नवशक्ति भी स्व आत्मन्यो पर जंगमालय भगवत उपलब्धि मातृामया नमः सनातनाय जिन्होंने अपने स्वरूप में ही प्रकृति आदि शक्तियों का संकल्प करके इस चराचर जगत की सृष्टि की है और जो इसके अधिष्ठान रूप से स्थित है तथा जिनका परम पद केवल अनुभूति स्वरूप है उन्हीं देवताओं के आराध्य देव सनातन भगवान के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ स्व मुखनृतचेताप्यचित अप्यजितिरलीसस्त व्यतनुतृपया तत्तपुराणम तमखिलृज सूनु तमी श्री सुखदेवजी महाराज अपने आत्मानंद में ही निमग्न थे इस अखंड अद्वैत स्थिति से उनकी भेद दृष्टि सर्वथा निवृत्त हो चुकी थी फिर भी मुरली मनोहर श्याम सुंदर की मधुमयी मंगलमयी मनोहरि लीलाओं ने उनकी वृत्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उन्होंने जगत के प्राणियों पर कृपा करके भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इस महापुराण का विस्तार किया मैं उन्हीं सर्व पापहारी व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारंथा चयितायां द्वाद स्कंधे द्वाद स्कंधा निरूपण नाम द्वादोध्याय